ओ भद्रं कर्णे श्रेवा भद्रं पश्य माक्ष स्थिरए रंग्वाई पतले पलटिंग शाति शांति शांति अथर्वेदी प्रश्नो परिषद प्रश्न के चतुर्थ मंत्र का कुछ विचार हुआ इसमें पूर्व मंत्र में चर्चा हुई थी कि आत्मा से उत्पन्न हुए सोलह कलाए जो तो शरीर के सारे अवय जैसे बनता है प्राण श्रद्धा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इंद्रिय मन अन्ना बल तप मंत्र कर्म लोक ये सोलभ कलाए उत्पन्न हुई माने ये वास्तविक उत्पन्न नहीं है जैसे रज्जु में सर्प उत्पन्न होते है वैसा है जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, रज्जु में सर्प की तरह है और उसी में अंत में उसे मिलिन हो जाते हैं जब अधिष्ठान के अज्ञान से जो पैदा होगा वो अधिष्ठान के ज्ञान से उसका विलय हो जाता है ये संसार ऐसा ही है आत्मा में कल्पित है सुसूप में खो जाता है समाधि में खो जाता है वास्तविक हो तो वहां भी होना चाहिए ये जागृत स्वप्न के चक्कर है अज्ञान के कारण भाषता है ज्ञान होने पर खो जाता है ऐसी उत्पत्ति है ये कलाओं की उत्पत्ति का अर्थ ऐसा वास्तविक उत्पत्ति नहीं है ये भाष्य के अंत में कहा था इसमें पुनस्तम एवं पुरुषे प्रलिय अंत नाम रूपाधि विभाग ने जितने भी संसार में वस्तु हुए हैं प्रत्येक का अपना अपना नाम और अपना अपना आकार आकृतियां हैं सबके हैं वो आखिर में जाकर के फिर उसी पुरुष में जिस पुरुष से आत्मा से उत्पन्न हुए हैं उसी में लीन हो ज्ञान काल में ये जो कहा था तो इसके ऊपर प्रश्न उठा कथम कैसे लीन होते हैं बताइए तो एक नदी का दृष्टान्त देकर के नदी और समुद्र को मिला करके दृष्टान्त दे देते हैं मंत्र में जैसे नदी बनने से पहले समुद्र था समुद्र का जल जब बाष्पीकरण होकर के बादल बन के ऊपर आया सूर्य के किरणों के माध्यम से तो पहाड़ों में बरसा बरसने के बाद में स्रोत आदि बनते बनते नदी नाम धारण कर लिया आकृति कुछ अलग हो जाती है समुद्र की आकृति की अपेक्षा अलग आकृति हो गई नाम भी बदल गया गंगा यमुना आदि कहने लग गए घूमते घामते फिर वही समुद्र में पहुंच जाते हैं तो अपना नाम रूख जाते हैं फिर गंगा यमुना कुछ भी नहीं कहा जा सकता फिर समुद्र ही कहा जाता है उनके उद्गम होने से पूर्व में भी, भी समुद्र ही था वह समुद्र का ही जल हो और आखिर में भी समुद्र रूप में हो जाता है ठीक इसी प्रकार ये जितने भी वस्तु हैं या आत्मा से ही उत्पन्न है और आत्मा में ही उसी तरह मिले हो जाते हैं और अवस्था में प्रार प्रभाव इनका कलाओं की उत्पत्ति बताई गई है ज्ञान अवस्था में नहीं है ये बतलाने के लिए आगे मंत्र है दृष्टांत के साथ मंत्र है, मंत्र है है दृष्टानकृषा स यथाइम संदमा सम्राण समाप्त नामे वं प्रोच्यते समद्रीं प्रोच्य परद्रष्टूरिषोशकल पुरुषाया च षं प्राप्त स्तंछ आसाना पुरुष प्रोच्यते सेशको अमृतोति तदेश श्लोक स यथाईमा नंदमा सुद्राणा समुद्रं समद्राप्याताे सम्रे प्रोच्य सेद्रष्टुर्मशाए रूपे प्रोच्यते सो प्यास्त गतिपे पुरुष प्रोच्य से सको अमृतोतिश श्लोक स वन दृष्टांतो जिस प्रकार दृष्ट पूर्व मंत्रोक्त कलाएँ हैं जैसी सारा संसार पूरा आ जाता है जिसमें वह उसके लिए एक दृष्टांत है कैसे दृष्टांत है यथा हिमा नद्या समुद्रायण जैसे बहने वाली नदियां जो तालाब आदि की बात तो नहीं करते समुद्र को प्राप्त नहीं हो पाती वहीं सूख जाते हैं वो बहने वाली चंद प्रस्त्र बने धातु है बहने वाली जो नदियां चंदमानहा सहनस करके रखा है जितने भी नदियां हैं बहने वाली नदियां समुद्रायढ़ा नदीराम समुद्रा अयनम यासाम नदी नाम तार नद्य समुद्रायण समुद्र है जिसके परम गति क्यों वो समुद्र से ही अपना नाम रूप धारण करके आए हैं और समुद्र में जाके विलीन हो जाते हैं समुद्रायन है, समुद्रा है, समुद्रा है समुद्र अयन वाले हैं अयन माने गति समुद्र समुद्र ही हो जाते हैं वो समुद्रम प्राप्त अस्तम गच्छा समुद्राय थे समुद्र से आए हुए थे जितने बहाने वाली नदियां समुद्र से जल के बाष्पीकरण हुआ था सूर्य के किरणों के माध्यम से कोई बादल के रूप में हुआ पहाड़ों में बरसा फिर नदी के आकार बनकर के गए किसी को गंगा किसी को कहा वो समुद्रायन है आगे उनकी गति समुद्र या समुद्र में जा पहुंच जाते हैं फिर घूमते घामते समुद्र में पहुंच जाते हैं समुद्र प्राप्य अस्तम्भ गचंती समुद्र को प्राप्ति करके जब समुद्र में पहुंच जाएंगे ये नदियां जैसे नाम रूप धारण करके चल रही थी पूर्व में भी समुद्र ही थे वो तो बीच में आपने एक नाम रूप धारण करके बह रहे थे तम अब प्राप्य अस्तम प्राप्त समुद्र को प्राप्त करके अस्त हो जाते हैं नाम रूप हो जाते हैं विद्य विद्य थे ताशाम नाम रूप ताशाम उन नदियों का नाम नाम रूपे ये दोनों के दोनों भेदित हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं नाम नामच रूपम च नाम रूपे प्रथम दो बचन नाम रूप दोनों समाप्त हो जाते हैं अब वहां नदी कोई कहेगा नहीं ना गंगा बोलेगा नहीं ना क्या क्या बोला जाएगा समुद्र इतने वक्रच समुद्र इस शब्द से कहा जाता है पहले भी समुद्र रूप रूपे थे वो बीच में अलग आकृति धारण कर ली अलग नाम प्राप्त किया किंतु अब समुद्र में प्राप्त होकर अस्त हो, हो जाता है गंगा यमुना नहीं रहेगी उस समुद्र इतम प्रचित इस प्रकार कहा जाता है समुद्र ऐसे ही बोला जाता है कहा जाता है उसका काल यह तो एक दृष्टांत हो गया एवं एवं ठीक इस प्रकार समझना यहां भी ये यह पूर्व मंत्र में उत्पत्ति होने वाली कलाएं जितने भी हैं सृष्टि के पूर्व काल में एक आत्मा ही होता है जैसे नदियों के सृष्टि के पहले समुद्र होता है ठीक इस प्रकार एक ही है एवं एवं अश परिदृष्ट परिता सर्वद्रष्टा परिता दृष्टा परिदृष्टा जो होगा ऐसा जो व्यक्ति है इस इसका परिद्रष्टा का माने सर्वरूप हो गया जो व्यक्ति सर्वात्म भाव हो गया उस व्यक्ति का यह महा षोड़ सला जो पूर्व मंत्रों के सोलह कलाएं हैं जो प्राण से लेकर के नाम तक सोलह कलाएं हैं पूर्व मंत्रोक्त यह सबके सब पुरुषायण जैसे नदियां समुद्रायन है समुद्र वाले हैं ठीक इसी प्रकार ये पुरुष वाले हैं माने आत्मा से इनकी उत्पत्ति है और आत्मा में इनका विलय हो जाना है जैसे नदियों की उत्पत्ति समुद्र से ही है समुद्र में विलीन हो जाना है ठीक इसी प्रकार ये पुरुषायण पुरुष माने आत्मा आत्मा अयन वाले है आयन माने गति अंतिम प्राप्ति स्थान वही है होगा पुरुष प्राप्त अस्तम गति जो पुरुषायण कलाएं हैं पुरुष को प्राप्त कर माने मैंने भाव को जो प्राप्त करेंगे अस्त तो हो जाता है फिर प्राण आदि बोला नहीं जाता तब तो उनकी जो आकृतियां हैं वो भी समाप्त तो हो जाती है प्राण श्रद्धा खमवायु आदि जितने भी है और नाम भी समाप्त तो हो जाएगा जैसे नदियों का नाम और आकृति समुद्र को प्राप्त करने पर समाप्त तो हो जाता है उसी प्रकार यहाँ की स्थिति है पुरुष हम अस्तम गई अस्त हो जाते हैं विद्य आसाम नाम रूपे आसाम कला शब्द का आसाम मनाष्टि इन कलाओं का भेदन हो जाता है माने अब प्राणादि कहना बनता नहीं है जैसे है। समुद्र में मिलने पर नदियां कहना नहीं बनता समुद्र एक पात्र कहा जाता है यहां भी विद्य थे चाहाम नाम रूपे उस काल में का नाम रूप दोनों के दोनों भेदित तो हो जाते हैं समाप्त तो हो जाते हैं न यहाँ प्राण नाम रहेगा न ना उनकी आकृतियां रहेगी आत्म मिलने पर पुरुष इत्यवम प्रोचते जैसे नदियों को समुद्र इत्यवम प्रोच समुद्र ही कहा जाता है ठीक है इस प्रकार यहाँ भी पुरुष इत्य एवं आत्मा ही ऐसा कहा जाता है जैसे रज्जु के जब तक अज्ञान है तब तक जो नाम और आकृति धारण करने वाले सर्प आदि होते हैं रज्जु के अज्ञान अवस्था में सर्प नाम उसकी आकृति जो भी दिखाई दिया जब ऋषि का ज्ञान होगा जिस उस उसका वो आकृति भी खो गई उसकी सर्प की नाम भी खो गया क्या कहा जाएगा रज्जू कहा जाता है ठीक इसी प्रकार पुरुष इतम प्रोच्य थे पुरुष ऐसे ही कहा जाता है उस काल में ये कला नहीं कही जाएगी प्राणादि नाम भी नहीं उनकी आकृति भी नहीं स येषो अकलो अमृतो पुरुषः उस काल में कला रहित हो जाता है कल्पना काल में तो कलायुक्त तो हो गया था सोलह कला सोलह कला वाला हो गया था कल्पना रहित काल में अकलो भगवती अकल हो जाता है कला रहित कला नकल है जिसमें कलाए नहीं है प्राण आदि कुछ भी नहीं ऐसा हो जाता है समाधि अवस्था में कोई भी अनुभव नहीं अपना स्वरूप अवस्था अकलो भगवती अमृतो भवती अमर हो जाता है उस काल में पहले कला के सहारा लेकर के प्राण आदि के सहारे मरने वाला कहा जाता था मैं मरने वाला हूं बोलता था ये शरीद आदि के साथ तादाद करके या ज्ञान से उत्पन्न जो शरीर आदि है उसमें तादात्म करके अपने को मरण वाला मृत्यु धर्म वाला समझता था अब क्या हो जाता है अमृतोभवती अमर अपने को कैसे मानने लग जाता है अब अमृतोभवती अमर हो जाता है श्लोक तस्मिन विषय ऐसा श्लोक का, का? मंत्र इस विषय में आगे मंत्र है कहते कैसे आगे मंत्र में बताएंगे जैसे रात के जो जितने भी आराहें होते हैं उसके ना, ये नाभि में समर्पित होते हैं उसी प्रकार ये सब के सब जितने भी हैं उसी आत्मा पुरुष में समर्पित है ये बताने के लिए आगे मंत्र आएगा कहा इसका भाष्य टीका देखें स दृष्टांत मंत्र में जो सद है ना सो दृष्टान्त है कौन दृष्टान्त है नदियों का दृष्टान्त है नदी और समुद्र को दृष्टान्त सह माने दृष्टांत यथा लोके इमान अध्याय जैसे लोक में देखा है इमान अध्याये जो बहने वाली नदियां हैं इमानअ्याय सन्निता है इसलिए इदम शब्द का प्रयोग कर दिया नदियों को इमान ये नदियां इमान अध्यय छा बहने वाली नदी का अर्थ है चंदवाना मैने स्रवंत सुरुगतव धातु से उसका विग्रह कर दिया चंद प्रसरवण है बहने वाली सत्रंत है चंदबहाना जो है सानच है और स्रवंत जो है शत्रंत है बहने वाली जितने नदियां हैं समुद्रायण उनकी गति आखिर में समुद्र ही है वो नदी नाम धारण करने पहले से भी समुद्र ही थे वो और जब बहते बहते पहुंच जाएंगे समुद्र में फिर वहां नदी नाम खो जाता है उनके आकृति भी जो टेढ़ी आकृति आकृतियां थी सब खो जाती है समुद्रायण कहा समुद्र अयन वाले हैं ये कौन नदिया समुद्रो अयनम गतिर आत्मभाव यासम समुद्रायन में बहुबरी समास है समुद्र है अयन माने गति गति माने आत्मभाव अपना स्वरूप उनका समुद्र ही है बहने वाली नदियों का जो स्वरूप होता है वास्तव में समुद्र ही है गति आत्मा माने आत्माभाव अयन माने गति गति माने आत्मभाव यासाम नदी नाम जिन नदियों की स्थिति है ता हाँ समुद्रायण उन नदियों को कहा गया समुद्रायण ऐसा बोला समुद्रायण एक गतिर आत्मभाव एक नंबर की टिप्पणीकार गति दो प्रकार की होती है एक तो देवदत्त गांव में जाता है तो गांव अलग होता है देवदत्त अलग होता है भिन्न होता है दोस्तों अलग होता है क्योंकि यहाँ क्या कहना ऐसा नहीं मानना कि जाकर के समुद्र के ऊपर बैठ जाते हैं जैसे गांव में देवदत्त पं घुस गया देवदत्त अलग और गांव अलग ऐसा नहीं ये टिप्पणिकार बोलते हैं गतिर आत्मभाव आत्म, आत्म गति समानकार ऐसा ना हो देवदत्त की गति समान हो कहते हैं नहीं आत्माभाव माना तद्रूप हो जाना समुद्र रूप हो जाना ये मानना है गति तालात्म्य गम में अत्य भिन्नत्व ना गम नहीं है तालात्म्य न उसी रूप में पहुंच जाना समुद्र रूप में पहुंच जाना ऐसा है यहां भी ये कला है पुरुष रूप ही हो जाएंगे नहीं कि पुरुष में जाकर के बैठेंगे ऐसा मत समझना ये बोलना है ये कहा बात समय कहते हैं था समुद्राय वो जो समुद्राय गति वाले नदियां हैं समुद्र उनका स्वरूप है जाना कैसे स्वरूप भूते ना जाना भिन्नप्य ने नहीं ये कहना चाह तो रहे हैं समुद्रम प्राप्त मने उपगम्य समुद्र के पास पहुंच करके समुद्रम प्राप्य अस्तम ना? समुद्र को प्राप्त करने माने उपगम्य प्राप्त करके अस्तम अस्तम गच्छन्ति दी माने पूरे खो जाते हैं अर्थ नहीं निकालने टीकाकार बोलना चाहते हैं नाम रूप तिरस्कार गचन नाम रूप तिरस्कार कर देते हैं इतनी बात है अपना नाम रूप को तिरस्कार कर कर जाते हैं स्वरूप को खोते नहीं आए वहां भी एक स्वरूप बच जाता है जैसे नदियां जाती है समुद्र में मिल जाती है क्या बचेगा जल तो नहीं नष्ट होगा नाम और आकृति नष्ट हो जाएंगे इसलिए यहाँ अस्तम गचंती का अर्थ मृत्यु हो जाती पूरी नहीं समझ करते हैं नाम रूप तिरस्कार गचंती नाम और जो तत्त आकृति तत्त नाम ये दोनों को तिरस्कृत कर जाते हैं जल रूप तो रहेंगे ही अस्तित्व समाप्त नहीं होगा अधिष्ठान जो जल है जल जल में कल्पित है पहले भी जल ही था, था। माने नदी बनने के पहले क्या था समुद्र का जल था वो अभी भी जल रूप में है वो पूरा अस्तित्व तो समाप्त नहीं होगा अधिष्ठान रूप में है जल रूप में है ये कहा नाम रूप तिरस्कार लक्षण नाम रूप तिरस्कार कर जाते हैं अब नदी नाम भी नहीं है आकृति भी नहीं है किंतु जल है ध्यान देना पूरा नष्ट नहीं ठीक इसी प्रकार आगे ताशाम चल अस्तम कथा नाम भिद्य विनश्यतो नाम रूपे गंगा ये इत्यादि लक्षण है ताशाम चाहम कथा जब अस्त हो जाते हैं समुद्र में लीन हो जाते हैं ये जो नदियां ताशाम नदी नाम उन नदियों का जो अस्तम कथा नाम जो अस्त हो जाने मान लीन हो जाते हैं जो समुद्र में उस स्थिति में भिद्य तो भिधिर विदार अलग हो जाते हैं क्या अलग हो जाते हैं उनसे नाम रूपे विनश्यता नष्ट हो जाते नाम नाम रूपी नाम और रूप दोनों नष्ट हो जाते हैं गंगा यमुना इत्याष्ट नाम रूप क्या है किसी को गंगा बोलते थे किसी को यमुना बोलते थे पहले भी समुद्र का जल था वो आगे समुद्र में मिलने पर फिर वो गंगा यमुना समाप्त तो हो गए और टेढ़ी बेड़ी आकृति में चलते थे आकृति भी समाप्त तो हो गए तो जल रूप में है अभी ऐसा ही है यहाँ तद भेदे जब ना माने तय भेदा तद भेद तद, तद भेदे सप्तम उन दोनों के भेदक भर किन का नाम रूप का नाम और रूप का भेदन हो जाने पर समाप्ति हो जाने पर समुद्र ही उस काल में अब गंगा यमुना नहीं कहा जाएगा क्या बोला जाता है समुद्र ही केवल समुद्र ऐसा शब्द का ये है होगा दृष्टान्त है तद वस्तु उदग लक्षण में वो समुद्र वस्तु क्या चीज है जल स्वरूप ही है वह उसी रूप में हो जाएंगे सभी तद वस्तु वो जो नाम रूप लेकर के चल रहे थे जो वस्तु जल ही था ना वो तो वो जल रूपी वस्तु जो है उदक लक्षण ये उदकक्षण एवं लक्षण जो लक्षण रह जाता है उदक लक्षण जो जल स्वरूप है उसको समुद्र कहा जाता है एवं यथा एवं दृष्टांत इस प्रकार जिस प्रकार ये दृष्टांत है ठीक इसी प्रकार अब यहां आत्मा और कलाओं में घटाना है वहां समुद्र और नदी का दृष्टान्त देकर कहा ठीक इसी प्रकार क्षण प्रकृत पुरुष से परिदृष्ट जिसका लक्षण बता दिया जिस आत्मा का लक्षण बता दिया ऐसा जो प्रकृत पुरुष है आत्मा की चर्चा है यहाँ उस पुरुष का आत्मा का परिदृष्ट परिमन समन्ता दृष्टु दर्शन कर तो जब अपने स्वरूप के अनुभूति जब पहुंच जाता है उस काल में स्वरूप अपने स्वरूप स्वरूप बना बन गया पहले शरीर रूप में था अब अपने स्वरूप में पहुंच गया जो व्यक्ति उसका यथा स्वात्म प्रकाश करता सर्वतः तदवत कहते हैं जैसे सब स्वरूप को तो प्रकाश नहीं करना होगा जानना नहीं होगा दूसरे को जानना होगा कहते हैं हो जाता है कैसे जैसे सूर्य है स्वात्म प्रकाश कस्य अपने ही प्रकाश का करता सविता दूसरे को प्रकाश करता है सविता स्वयं को भी प्रकाशित करता करता माना जाता है ठीक इसी प्रकार है, पर शब्द इसलिए बोला है सर्वदशा हर प्रकार से यह योड़ कला इस प्रकार या जो सोलह कला है जो पूर्व मंत्रोक्त है प्राणाद्या जो प्राण से लेकर के नाम तक है सोलह कला है जितने भी कहा यह सब उगता कला पूर्व मंत्र में कथित कला है पुरुषायण है जैसे नदी समुद्र अयन वाले हैं समुद्र गति वाले हैं आत्माभाव से समुद्र में मिलना होता है इसी प्रकार से ये कलाएं ज्ञान ज्ञानकाल में पुरुष रूप में खो जाना है जो कल्पित पदार्थ होता है अधिष्ठान में लय हो जाता है ये जागृत और स्वप्न में कल्पित है सारा संसार जितने भी हैं हमारे शरीर आदि जो भी है सोलह कलाओं में सब पूरा आया हुआ है तो जागृत स्वप्न की खेल है ये सब सुसुप्त में खो जाते हैं उस समाधि तुल्य अवस्था में तो खोना ही है इन्होंने प्राणाद्या कला होता कला पुरुषायना नदी नाम समुद्र जैसे नदियों का अयन होता है समुद्र ठीक इसी प्रकार इन प्राणादि कलाओं का अयन माने गति पुरुष है तो आत्मा में लीन हो जाते हैं सब पुरुषो अयनम आत्मभाव गुरुषायण में बहुबरी समाज दिखा रहे हैं पुरुष माने आत्मा अयन है अयन माने गमन गमन के रूप से आत्माभाव गमन गमन स्वरूपता का मन वन ये नहीं की कला जाकर पुरुष में बैठ जाए ऐसा नहीं गाँव में जाना जैसा नहीं जिन कलाओं का ऐसा है आत्मरूप में हो जाता रस्सी में जितने भी कल्पना करते हैं जब रस्सी के ज्ञान काल में वह सबके सब, सब रसी रूपी हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार या पुरुषायण उन कलाओं को पुरुषायण कहा, कहा। पुरुषम प्राप्ति जब पुरुष को प्राप्त करेंगे तुरी अवस्था में पहुंचेंगे जब उस अवस्था में सब हो जाते हैं प्राप्त पुरुष आत्मा उपगम्य पुरुष को प्राप्त करना है पुरुष का आत्मरूप प्राप्त करना कल्पित पदार्थ का आत्मा मैंने स्वरूप हो जाना स्वरूप अधिष्ठान प्राप्त करके तथा ही वास्तव का क्षम जैसे नदियों का नाम रूप अस्त हो जाते हैं ठीक इस प्रकार यहां भी इनका नाम रूप कलाओं का नाम रूप समाप्त हो जाता है ज्ञान काल में कहा एक, एक नंबर की टिप्पणी आत्मभाव लोग मेरी आत्मत्वे नात्मे न ना कर्तव्य इत्यावत भिन्नत्व जहां नहीं पुरुष में जागे बैठ जाते हैं कलाए ऐसा नहीं समझ रहा तदरूप हो जाता उसी रूप में हो जाने क्यों कल्पना की वस्तु होते ही नहीं है अज्ञान काल में कल्पित होते हैं ज्ञान काल में अधिशांत स्वरूप होते हैं आत्मा में कल्पित है ये कहा अच्छा आगे कहते हैं आसाम नाम रूपे आसाम कलागा ये जो कलाएं हैं, है सी का आसाम स्त्रीलिंग में है इन कलाओं के नाम रूप का भेदन हो जाता है प्राण अप्राण शब्द से नहीं कहा जाएगा तुरय अवस्था में ना प्राण कहा जाएगा ना श्रद्धा कही जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता ये तो केवल जागृत और स्वप्न में ही भिन्न भिन्न हो रही है जब सुसुप्ति में हम भेद नहीं कर पाते हैं यद्यपि अज्ञान है तो ये जो बातें हैं ये तो तुरीय अवस्था की बात है तो विद्यम नाम रूपे इन कलाओं के नाम और रूप भेदित हो जाते हैं अब न ना प्राणादि नाम रहेंगे न ना उनकी आकृति रहेगी विद्यम नाम रूपे कला नाम प्राणादि आख्या रूपम चाहम क्या है नाम रूप कहा कलाओं के जो प्राणादि जो आख्या है नाम है। एक किसी को प्राण कहा किसी को श्रद्धा कहा खम वायु ज्योति रात पृथ्वी इंद्रियम अन्नम वीरियम तपो तपो मंत्रा कर्म लोक और नाम इत्यादि जो कहा था यह सब कला नाम प्राण आदि आख्या नाम है कलाओं के जो प्राण आदि नाम आख्या में नाम और रूपम से यथाश्रम और रूप उनके जैसे जैसे अपना स्वरूप है प्राण के स्वरूप अलग है श्रद्धा के स्वरूप अलग है आकाश आदि का स्वरूप अलग है रूपम से अपने अपने जैसा उनके स्वरूप है रूप हो गया नाम हो गया प्राणाली और रूप हो गया अपना अपना जैसे उनकी आकृतियां हैं ये सब सब भेदन हो जाते हैं कहा भेदे च नाम और जब नाम रूप का भेदन हो जाता भेदन हो जाने पर जब कलाओं का नाम रूप समाप्त हो जाएगा भेदे च नाम रूपयोग नाम और भेदे नाम और रूप के ष्टअंत है ये दोनों को भेदित हो जाने पर नष्ट हो जाने पर या तो अनष्टम तत्व उसमें एक बचा हुआ तत्व तो रह जाता है नाम रूप समाप्त होने पर जिसमें इनकी समाप्ति हो रही है वो जो अधिष्ठान रूप आत्मा है।, है, है बचा हुआ क्या है आत्मा यद तो अनष्टम तत्वम तत्व मैंने स्वरूप जो अनष्ट स्वरूप है जो नाश नहीं होता इनके नाश होने पर जिसका नाश नहीं होता जैसे रजु में सर्पादि की कल्पना करते हैं तो रज्जु के ज्ञान काल में कुछ माने उनका स्वरूप तो नष्ट हो जाएगा नामरूप समाप्त हो जाएगा किंतु अनष्ट तत्व रह जाता है रज्जु रह जाती है अधिष्ठान अनष्ट तत्व होता है इसी प्रकार ये चतुर्य अवस्था में नामरूप आदि कुछ भी नहीं है प्राण आदि नहीं है ये जागृत स्वप्न में कल्पना है उसमें कल्पित है अज्ञान से कल्पित है तो जब उस अवस्था में जाने पर ये खो जाते हैं तो तो अनष्ट स्वरूप अपना आत्म स्वरूप रह जाता है जिनके साथ साथ आत्म की विनाश नहीं है भेदे च नाम रूपय नाम और रूप का दोनों का भेदन होने पर मत नष्ट हो जाने पर प्रादी नाम समाप्त हो गए उनके अपना रूप स्वरूप था वो भी समाप्त हो गए होने पर भी यद अनष्टम तत्व जो अनष्ट तत्व है जो बचा हुआ तत्व है पुरुष ही पुरुष ब्रह्मविद भी उस काल में पुरुष शब्द से कहा जाता है उसको जो बचा हुआ होता है उसको कहेंगे पुरुष किसके द्वारा कहा जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मविताओं के द्वारा ऐसा कहा जाता है ब्रह्मवेता लोग उसको पुरुष कहते हैं पुरुष कहा कहा जाता है द्वारा द्वारा तो ब्रह्मपित भी ब्रह्म के प्रोच्य हैसा कहते हैं गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मग विद्य प्रलातासुव्याम कर्म जनितासु प्राणादी कलासु अकलो अविद्यात हिम मृत्यु तदगमे अकल्वाद अमृतोति तदेतस्ट यह इत्यादि कहा गुरुड़ा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग इस प्रकार के जानकार हो गया जो व्यक्ति विद्वान हो गया जानकार हो गया कैसा है गुरु के माध्यम से कला के प्रलय के मार्ग को जान लिया जिसने गुरु के कथन के द्वारा ये कहा विद्वान गुरुड़ा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग गुरु के द्वारा प्रदर्शित कर दिखा दिया कला का प्रलय किस तरह से करना है हाँ, इसको बता दिया ऐसा जो ऐसा मार्ग वाला व्यक्ति है ऐसा जिसने ऐसा मार्ग का सहारा लिया है माने कला को प्रलय करने की जो सामग्री जान लिया जिसने ऐसा जो व्यक्ति होगा एक आ, दो की टिप्पणी प्रदर्शित उपदिष्ट कला विलय उपाय गुरु के द्वारा प्रदर्शित माना उपदिष्ट उपदिष्ट हो गया कला के नाश का उपाय जिसने जान लिया गुरु के माध्यम से जिसने जान लिया है ऐसा जो व्यक्ति होगा वो क्या करता है वो जो व्यक्ति है जिसको गुरु ने ऐसा रास्ता बता दिया कला कलाय करने के मार्ग बता दिया नदी का दृष्टान्त करके वह व्यक्ति विद्या ज्ञान के द्वारा ज्ञान के माध्यम से प्रबिलासु अविद्या काम कर्म जनितासु और प्राणादि कलासु जब प्रबिलापित तो हो जाने पर कलाओं का कैसे कलाएं कलाएं हैं का का इनके पर पर हो हो जाने पर, हो जाने कलाओं कैसे का, अविद्या काम कर्म जनित कला है अज्ञान प्रविला कैसे इच्छा शरीर आदि पाने की इच्छा और इच्छा होने पर शरीर के जिससे शरीर मिले उस प्रकार के कर्म करेगा अविद्या से जनित यही है प्रबिला अविद्या काम कर्म जनिता कलाएं जो है तीन के कारण ये शरीर आदि हमको ग्रहण करना पड़ा है अज्ञान अपना स्वरूप अज्ञान रहा अज्ञान में से विष्व की इच्छा हो गई विष्णव की इच्छा होने पर कर्म की, की है अनुकूल व्यापार किया है उसके कारण से भोगना पड़ा यही है प्रबिला अविद्या काम कर्म जनिताशु अविद्या काम और कर्म काम मान इच्छा और कर्म मने इच्छा के बाद कर्म होता है उसके बाद तत्त शरीर आदि यही है प्रला पितासु अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणाधिकलासु जो प्राणाधिकलाएं इनके प्रलय हो जाने पर इनके प्रविलापन हो जाने पर विलय हो जाने पर अकलो अब वो अकल हो जाता कला रहित हो जाता पुरुष जिसको सोलह कला अब नहीं है अपने आप ही रहेगा अकल अविद्या कला निमित्व ही मृत्यु अमृतो भवती शब्द अकलो भवती अमृतो भवती अमृत होने माने अमृत मृत्यु क्या है अविद्यात कला निमित्त तो ही मृत्यु अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान से पैदा होने वाली जो कलाएं हैं सोलह कलाएं जो चर्चित हुई है अज्ञान काली कला है अपना स्वरूप अज्ञान से कलाएं उत्पन्न हुई है तो अविद्यात कला निमित्त तो ही मृत्यु का मान मृत्यु क्या चीज है अज्ञान से उत्पन्न जो कला है उस निमित्त तक मृत्यु है जब कला उत्पन्न हो गई अज्ञान के कारण तो ये कलाएं मरता है शरीर मर तो अपने को मरण मांगने लग गया यही मृत्यु है अविद्या करते कला निमित्त ही मृत्यु अविद्या के कारण होने वाली जो कला है वही निमित्त के कारण कला के निमित्त से मृत्यु होता है तथा अवगमे जब कला निकल जाएंगे अविद्या के अविद्या हट जाएगी तो अविद्यामित कलाएं हट जाएंगे तो क्या होगा अकलतवाद उसके हट जाने पर अकलतवाद कला रहित हो जाता है अकलत्व अमृतो भवती अकल, अकल से हो होने से क्या होगा कलारहित होने से अमृत हो जाता अमर हो जाता है एक तद एत अर्थे तदेतत तद इत्यादि था ना तदेश श्लोक माने तद माने इस विषय में एक तस्विन अर्थे ये स्लोक इस विषय में आगे मंत्र है श्लोक माने मंत्र है ये बदला जा रहा है ठीक है देखे ग्रामाधिपत भेदे न गंतव्य भ्रम बारि हाँ। मैंने तादात्म्य ने कहा भाष्यकार ने कहा में भाव से जाते हैं ये हाँ। कलाएं जो पुरुष प्राप्त होंगे तादात्म नदी भी समुद्र में जाते समय भिन्नत्व ये नहीं कि समुद्र के ऊपर जाकर करके नदी बैठ जाए तो ये कहते हैं ये कह रहे हैं ग्रामाधिपत भेदे न गंतव्य प्रावधान या लोक व्यवहार में देखा जाता है देवदत्ता ग्रामों में छि जब बोलते हैं देवदत्ता गांव को जाता है तो जाने वाला भिन्न होता है गंतव्य स्थान दूसरा होता है क्यों तो यहां ऐसा नहीं तादात्म्य भाव से जाना है जैसे नदियों का समुद्र में जाना तद्रूप हो जाना इसी प्रकार ये कलाओं के आत्मा में ज्ञान काल में तदरूप हो जाना आत्म हो जाना आत्मा से कुछ भी नहीं जैसे रज्जु के ज्ञान काल में सर्पादी रजुरूपी हो गए समुद्र ऐसा ग्रामादेदे नंतव्य तो भ्रम आ जाती जैसे गांव में जाना होता है ना भिन्न में जाना होता है इस तरह जो कोई भ्रम हो जाए ये भी अलग से रहेंगे उस काल में भी वो इस भ्रम को वारण करते हैं आत्मभाव इत्यादि में कहा था आत्मभाव या शाम गति माने आत्माभाव गति शब्द करता आत्मभाव स्वरूप हो जाना कहा था ठीक है अस्त शब्द नाशो नभिधीये ना समुद्रम प्राप्य अस्तम गचंदी कहा हुआ है नदियां समुद्र को प्राप्त होकर के अस्त बोलते हैं अस्त माने वाले आदर्शन हो जाना नष्ट हो जाना रस आदर्शन रात वो होता है नाश रस रात से बनता है नाश हो सब गर के नाश बनता है तो अस्त समझे नाशो न ना विधे अस्तम गति कहा हुआ है उनका नाश नहीं होता दो अंश का नाश होगा जिनमें कल्पित है किन्तु तो जिसमें कल, कल्पना हो रही थी वो अंश रहेगा नदी जिसको बोला जा रहा था किसको बोला जा रहा था जल को उसमें दो अंश कल्पित थे क्या गंगा यमुना नाम और आकृति टेड़ी मेरी आकृति ये कल्पित है जल तो, तो सत्य है ऐसे यहां पर समझ रहा हूं अधिष्टान सत्य होता है कल्पना काल में ये कह रहे हैं अस्थ शब्द नाशो न ना अभिधीय थे अस्त शब्द के द्वारा नाश नहीं कहा जाता फिर भेदक उपाधि नाम रूपये नाशे भी स्वरूप से समुद्रात्मना विद्यमान जो नदियों का समुद्र से भिन्न कराने वाले जो भेदक थे क्या थे नाम और रूप समुद्र से नदियों को भिन्न कराने वाले भेदक भेदक बने थे भिन्न कराने वाले को भेदक बोलते हैं समुद्र से भिन्न कराने वाले नाम और रूप गंगा यमुना आदि नाम और टेढ़ी पेड़ी आकृति यही तो थे भेदक उपाधि नाम रूपये भेदक उपाधि समुद्र से भिन्न कराने वाले उपाधियां थे क्या थे नाम रूप ये भेदक उपाधि इनके नाश होने पर भी भेदक का तो नाश हो जाता है जब जा समुद्र को प्राप्त हो जाते हैं जो तो भिन्न कराने वाले उपाधि दो थे इसके जल में दो उपाधि लग गई थी क्या उपाधि नाम और रूप ये दोनों का नाश होने पर भी स्वरूप स्वरूप का नाश नहीं होता जिसमें गंगा योगना बोला जा रहा था जल पहले भी जल था वो अभी भी जल है इसी प्रकार स्वरूप से समुद्र आत्मा विद्यमान स्वरूप वहां है माने जिसमें कल्पित थे नाम रूप और स, अभी समुद्र रूप में है वो किस रूप में जल है जल का नाश नहीं हुआ जो तो जल में दो कल्पना कर दी गई थी नाम और रूप हो भाया माने जहां जहां कल्पना होती है अधिष्ठान का नाश नहीं होता कल्पित पदार्थ का नाश हो जाता है निवृति हो जाती है किन्तु अधिष्ठान का नाश नहीं होता रज्जु में संसर्प की कल्पना करते हैं रज्जु तो बच जाती है ना ठीक इसी प्रकार यहाँ जल में कल्पना हुए थे सब समुद्र मान एक जल था उसी को हम नदी बोल रहे थे तत्था आकृति बोल रहे थे वो दो चीज चले गए नाम रूप चले गए किंतु जल तो है समुद्र रूप से रह जाता है कहा इसलिए भाष्य में कहा कि समुद्रम प्राप्य उपग्रम अस्तम गच्छन कहा था नाम रूप तिरस्कार गति कहा तिरस्कृत कर देते हैं नदियां जो होते जल रूप में रह करके नाम रूप को तिरस्कृत कर देते हैं तो स्वरूप रहेगा उनका जल तो रहेगा हाँ अच्छा गे ताशाम से भाषा में कहा था तासाम से अस्तम गार नाम विद्य थे विनश्य तो नाम रूप जो अस्त हो जाता समुद्र का अस्त होने वाली नदियों का नाम रूप भेदन हो जाते नष्ट हो जाते हैं क्या नाम रूप थे गंगा यमुना इत्यादि लक्षण यही था नाम किसी गंगा बोल रहे थे किसी को जल को बोल रहे थे गंगा युगना आदि जल को बोल रहे थे और टेढ़ी मेढ़ी आकृति को रूप बोल रहे थे और नष्ट हो जाते बेदे, बेदन हो नाम रूप का भेदन हो जाना था समुद्र इतने को प्रति काल में समुद्री कहा जाता है ये टेढ़ी मेढी आकृति लेने की पूर्वावस्था और गंगा युगना नाम लेने की पूर्वावस्था भी समुद्री थे वो बाद में समुद्र ही हो जाना समुद्री है एक इसी प्रकार बोलेंगे पूर्व रूप ये कहा ठीक हा। तिरस्कार नाम रूप ठीक तिरस्कार कर जाते हैं माने पूर्व रूप समुद्र प्राप्ति होने से पहले जो रूप था उनका क्या रूप था नदी और टेढ़ी मेड़ी आकृति वो पूर्व रूप समुद्र को प्राप्ति के पहली अवस्था में जो स्वरूप था बिना-बिना नाम बिना-बिना आकृति उसको तिरस्कार करते हैं। जल को तिरस्कार नहीं करते कहा पूर्व रूप तिरस्कार था। नाम रूप तिरस्कार पूर्व रूप वही था उनका उसका तिरस्कार कर जाते हैं टिप्पणी उदकट तो रूपे ना समुद्र में सत्ता रहा जल रूप से तो समुद्र में भी अभी है वो जो नदी बन के घूम रहा था ना जो जल रूप में तो अभी भी विद्यमान है वो समुद्र रूप से किस रूप से जल का नाश नहीं हुआ तो जलत्व तो रूप से तो समुद्री भी समुद्र में भी है वो जो जिसको नदी आदि बोल रहे थे अभी भी है वो. किस है? समुद्र से? किस है? क्या नाश किया उन्होंने कहते नैलिया विशिष्ट रूप है इतना कोई सफेद बह रहे कोई नीला नीला जल दिखे जा रहा है यह सब श्वेत रूप नीला रूप इत्यादि जो है जल का जो अपने अपने रूप थे आकृतियां थी, थी तद ये, ये जल का ना वो होने पर भी, जल तो रह जाता है उसी का तिरस्कार किया है नाम रूप का तिरस्कार इत्यादि का टीका में कहते हैं तद वस्तु तो उदय का लक्षण तो, ये उधर लक्षण कहा था वो तो रह जाता है वो वस्तु तो, जो जल स्वरूप वस्तु तो तो उस काल में रह जाता है काम उसी को टीका में कहते हैं नाम रूप नाश अनाम जब समुद्र को मिलने मिल गए नदियां तो उन्होंने अपना नाम रूप नाश कर दिया किंतु तो जल का नाश नहीं हुआ है जो जल अभी नदी बोल रहे थे समुद्र मिलने पर समुद्र कहने लग गए एक नाम रूप नाश अनंतरम नाम रूप के नाश के पश्चात परिशिष्टम उदकक्षण बचा हुआ जो जल स्वरूप है जिसको नदी बोल रहे थे एक क्षण पहले अब अमरुक हो गए किंतु तो जल तो बचा हुआ है परिशिष्टम उदगलक्षण जो परिशेष में बचा हुआ है जल स्वरूप वस्तु वही जो वस्तु है समुद्र इत उचित समुद्र इतने ही कहा जाता है ऐसे शब्द से कहा जाता है उसको उचित अनु ऐसा अनु कर देना भाष्य में संबंध करना ये कहा ये तो हो गया दृष्टांत अब सिद्धांत तो में घटाया था में यथा दृष्टान्त करके कहा उक्त लक्षण से प्रकृत से परिदृष्ट इत्यादि कहता था जो सर्वद्रष्टा हो गया है ऐसे व्यक्ति का ये कहा था, उसमें कहते है, में जो षी है, तो है। कर्तिकर्मणो कृति एक कारक में सूत्र आता है कर्ताव्य और कर्म में कृदंत के योग में ष्टी विभूति हो जाती है कर्ताव्य भी षष्टी कर्म में भी ष्टी और उवायु प्राप्त कर्मणी और अगर कर्ता और कर्म एक ही वाक्य में दोनों प्राप्त हो तो कर्ता में ष्टी नहीं होगी कर्म में ष्टी होगी प्राप्त हो कर्म ऐसा है कर्त कर्म ऐसा सूत्र है तो यहां पर ये जो दर्शन पुरुष का अर्थ करते पुरुषम प्राप्त ये अर्थ लेना है कहना चाह रहा रहे कर्म द्वितीय का जगह में षष्टी विभक्ति है अर्थ द्वितिया का निकालना चाहिए ये पुरुष में पुरुषम ऐसा लेना चाहिए ये बोलना चाह रहे हैं न का रहे कर्मणि संबंध नहीं है माने द्वितीय थी ष्टी लगाई गई ष्टी है तो पुरुष स्वात्म परिता सर्व स्वरूपत्व पश्यत परिदृष्टु का अर्थ करते हैं पुरुषम परिद्रष्ट ऐसा अर्थ आएगा उसे में तो पुरुषस्य से है पुरुषस्य का अर्थ पुरुषम हो जाएगा कर्म मानेंगे तो पुरुष हो जाए पुरुषम द्वितियां तो होगा वो देखेंगे तो पुरुषम और स्वात्म रूपम जो हमारे ब्रह्म भाव को जानने वाला व्यक्ति का स्वरूप ब्रह्म ही है अपने स्वरूप है स्वात्म रूपम परिता सर्वम परित परिकाथ सर्वम स्वरूप अपने रूप से भिन्न रूप से नहीं देखता है अपने से रूप से उस परमात्मा को जब देखने वाला हो जाता है ऐसा देखने वाले का यह कहा टिप्पणी तीन नंबर की पुरुष से कर्मी षष्टी थी परिदृष्टु इत्यस्य कर्म पुरुष से, से परिद्रष्टु जो करता है उसमें ष्टी लगा रखिए परिदृष्टा मान देखने वाले के सर्वद्रष्टा के पुरुष को प्राप्त होने पर यह अर्थ करना कहा उसका कर्म है पुरुष से शब्द कर्म है दीप्तिया करके अन्वय करना ये बताया अच्छा परिदृष्ट इत्यस्य कर्म उसका कर्म परिदृष्ट का कर्म बनता है पुरुष से शब्द भाष्य में ये समझ रहा है कहा इत्यर्थ अब ततो व्याच इसलिए व्याख्या करते हैं पुरुषम स्वात्म इत्यादि ये कहा पुरुषम स्वात्म इत्यादि शब्द कहा इत्यादि ये टीका कारण व्याख्या किया पुरुषम स्वात्व परिता सर्वं सर्व स्वरूप इत्यादि कहा वस्तु तो तस्तु करके टिप्पणी कार बोलते हैं वस्तुस्तु तो तो, अस्त व्याख्या पुरुष पुरुषस्य जो शब्द का व्याख्या है पुरुष से शब्द अशम अश्य अश्द जो, जो मंत्र में है उसी का यहाँ पर पुरुष उसी का व्याख्या है वस्तु तो ये मंत्र में जो अश्य शब्द था इधम शब्द से कहा था उसी को भाष्य में पुरुष से, से कहा कह कह शब्द अच्छा। तो तो से कहाख्या पद का व्याख्या है परिद्रष्ट अश्य समानधिकरण परिद्रष्ट अश्य ऐसा विग्रह हो जाएगा समान अधिकरणी भी बोलती है अश्य परिदृष्ट इस देखने वाले का सर्वरूप से देखने वाले का एक अर्थ आ जाएगा एक दृष्टित्व चर दर्शनात्मकत्व स्वरूप दर्शन या दृष्टित्व चाह दर्शन स्वरूप ही है भिन्नत्व नहीं अभिन्न नहीं है स्वरूप दर्शन निर्विषय में अपना स्वरूप का जो दर्शन होगा वो तो निर्विषय दर्शन होगा सविषयिक नहीं होगा दूसरे का तो तब तत्त विषय का दर्शन होगा किन्तु तो यहाँ पर अपने स्वरूप का दर्शन निर्विषयिक होगा में निर्विषयमें तदेतस मन में लेकर केवदेखर्क ले के, पुरुष से दुकते आगंतुक दर्शन से कर्ता प्रतीय द्रष्टुष्टी है, है न देखने वाले का ऐसे कहानी पद दृष्टुक् आगंतुक से दर्शन करता देखने वाले का कहने पर पहले नहीं देखता था अब देख रहा है तो आगंतुक दर्शन है दर्शन आगंतुक है स्वाभाविक नहीं है यह सिद्ध हो जाएगा तो ये यह यहां पर शंका है द्रष्टु इति जब परिद्रष्टु कहा था द्रष्टु कहने पर आगंतुक से दर्शन से करता जो आगंतुक दर्शन है उसके करता प्रतीस प्रतीत होता है प्रती दर्शन कर तो स्वरूप या आगंतुक दर्शन नहीं अपने स्वरूप का दर्शन है निर्विशय दर्शन है नहीं तो बाहर जो तो दर्शन होगा घट होगा तो घट दर्शन होगा आगंतुक दर्शन है ऐसा नहीं स्वरूप दर्शन है ठीक है आगंतुक चार की टिप्पणी आगंतु मान कर्तन्यवाद क्रिया जो होती है में होती है देखने वाला ऐसा बोले देखना भी एक क्रिया है तो आगंतुक होता है तो क्रिया होती है वो कर्तजन्य होती है तो कर्तजन्य वाले से दर्शन भी देख, जन्य होगा कहते है, नहीं यहां पर निर्विषय दर्शन है ये बताया अच्छा आगे ठीक है हमें देखे दर्शन कर तो स्वरूप स्वरूपत्व दर्शन से तत्र कर्तृत्व अनुपत्य है प्रश्न होगा अगर स्वरूप है दर्शन करने वाले का अपना स्वरूप निर्विषय दर्शन होना है तो स्वरूप स्वरूप होने पर दर्शन से फिर कर्ता नहीं बनेगा अपने स्वरूप ही है दर्शन करने वाला अलग होता है दर्शन विषय अलग होता है किन्तु जब स्वरूप ही है वो फिर यहां पर त्रिच प्रत्यय का प्रत्येक प्रयोग नहीं होना चाहिए का शंका है स्वरूपत्व दर्शन से तत्र उस स्थिति में कर्तृत्व अनुपत्य स्वरूप मानेंगे उस स्थिति में फिर क्या होगा कर्तृत्व धर्म नहीं आएगा कर्तृत्व ना आने पर त्रित द्रष्टु दृष्ट धातु से त्रिज करके दृष्टि शब्द बना के सी का द्रष्टु बना रखा है तो त्रिज प्रत्यय नहीं होना चाहिए कर्तार्थक त्रिज नहीं होना चाहिए ये यहां है कर्तृत्व अनुपत्य जब स्वरूपी है दर्शन जब स्वरूप है उस स्थिति में तो फिर त्रिज करता अर्थात त्रिज प्रत्यय प्रत्य का नहीं होना चाहिए यह शंका है विरोध इतिहास ऐसा शंका करके होता है कहा सूर्य में देखा गया सूर्य प्रकाश स्वयं प्रकाश ऐसा बोला जाता है तो प्रकाश भी तो क्रियावाचक शब्द है ना जैसे सूर्य के लिए होता है सूर्य दूसरे से प्रकाशित होता है क्या नहीं स्वयं प्रकाश ऐसा बोला जाता है इसी प्रकार यहाँ भी त्रिज प्रत्यय हो सकता है ये बोलना चाह रहे हैं ये अर्क अर्क मान सूर्य दृष्टान अर्क मान सूर्य सर्वत प्रकाशक इत जैसे हर प्रकार से अपना प्रकाशक होता है कौन सूर्य जैसा बोला जाता है प्रकाशक भी अकामूल प्रत्यय है वो भी कर्ता कर्ताभागक है ठीक इस प्रकार यहां भी परिदृष्ट हो गए त्रीज प्रत्यय लगना घट जाता है तो ये ढुबुल वाला है प्रकाश शब्द ये प्रपूर्वक का श्री दीप्त उजात हुए ऋबुल करके प्रकाशक बना रखा है एक ही सूत्र है ढुबुल त्रिचौ सूत्र है उसे होता, उसे कर्ता होता है तो अर्क सर्वतः स्व प्रकाश का वाक्य आता है अर्क मान सूर्य सर्वता हर प्रकार से स्वप्रकाशक अपना प्रकाशक है ऐसा बोला जाता है यथा कर्त तक प्रत्यय जै, जैसे यहाँ पर कर्ता प्रत्यय दिखाई पड़ता क्या प्रत्यय ढूबुल दिखाई देता है प्रकाश का सब्तुल दिखाई देता है कर्तव्य प्रत्यक्ष अर्थकस्य से प्रत्य उपचारित गौण प्रयोग है माने प्रकाशक अर्क स्वयं प्रकाशक बोलते प्रकाशक में गौण प्रयोग है मुख्य तो दूसरे को प्रकाश करने में प्रयोग होगा अपने आप में गौण प्रयोग है ठीक इस प्रकार यहाँ भी परिद्रष्टु में हो जाएगा त्रिज प्रत्यय हो जाएगा एक तदवत यहाँ भी यहां परिद्रष्टु में जो दृष्टा करके बनाया हुआ है षष्टअ है गौण प्रयोग हो जाएगा ये एक यथा इत्यादि भाषा में कहा था यथा अर्का स्वात्म प्रकाश से पुरुष से यथा अर्का स्वात्म प्रकाश से करता अपने प्रकाश का करता स्वयं सूर्य को माना जाएगा दूसरा तो है ना सूर्य को प्रकाश करने वाला गौण प्रयोग है सर्वतः प्रकाश है तद्वत इसी प्रकार यहां भी ऐसे समझ रहा परिदृष्ट ऐसे समझ रहा अच्छा तो तदवदीमा शोधकला प्राणाद्य कला पुरुषारायण इत्यादि कहा कैसा तो नदी नाम इव समुद्र जैसे नदियों का अयन समुद्र हो जाता है ठीक इस प्रकार इन कलाओं का अयन गति आत्मभावे जाना पुरुष में हो जाना एक नदी नाम इव इव शब्द तथा शब्द अर्थ है तो नदीनाम नाम इव है ना युवा शब्द जो है तथा उस प्रकार ये अर्थ करना चाह रहे हैं शब्द तथा तथा तथा युव शब्द है जो इव नदी नाम युवक तथा लेना इसका अर्थ कहना चाहते क्यों तो बोलते टिप्पणी कार बोलते हैं तो क्या होगा नदीराम यथा समुद्र तथा पुरुषो अहिंप इत्यादि तथा लग जाएगा यथा सहित तथा में युवा शब्द का प्रयोग कर देना एक कहा नदीराम यथा समुद्र तथा पुरुषो अयम आत्म भाव गौनम या नाष्य में ऐसी पंक्ति लगाना अच्छा पांच अच्छा उपचरित उपचरित में कौन प्रयोग है कैसे अव्यवधान आपाद कर्तृद्य प्रयुक्त व्यवधान रहित अन्य को देखने के लिए व्यवधान होता है चक्षुरादि के व्यवधान से देखना होता है अन्य का दर्शन करना माने बीच में चक्षुरादि की आवश्यकता होगी किंतु तो अपने दर्शन के लिए चक्षुरादि की आवश्यकता नहीं होगी अंधेरे में भी कोई भी होगा मैं मैहू बोलता है अंधा व्यक्ति भी बोलता है मैं मैहू कोई भी बोलता है तो ये कहते हैं दूसरे के लिए व्यवधान के साथ दर्शन होता है दूसरे का दर्शन व्यवधान किसका व्यवधान इंद्रियों का व्यवधान घट के साथ घट का दर्शन हम करेंगे तो व्यवधान बीच में है हमारा और घट के बीच में क्या है चक्षु है इंद्री है। इंद्रियों के माध्यम से हम देखेंगे दर्शन ऐसा होता है दूसरों का दर्शन में है और अपने दर्शन में इसको कौन प्रयोग अव्यवधान आपाद व्यवधान का आपादक नहीं है अव्यवधान स्वतः होने वाला रूप कर्तृ आदृश्य प्रयुक्त ऐसे जो अव्यवधान के आपादकत्व तो स्वरूप जो कर्त आदृश्य प्रयुक्त होने से यहां पर गौण प्रयोग हो गया है परिदृष्ट में त्रीज प्रत्यय बता रहे हैं ये कहा अच्छा आगे ठीक है यथा नदीराम नदी राम समुद्र जैसे नदियों में समुद्र अयन है गति है अयन माने गति अयत धातु से ल्यूट करके आयनम बनाया जाता है अयगत धातु है ल्यूट प्रत्यय करके आयनम बनाया जाता है तो यथा समुद्रो अयनम अयनम मनाने के इणगत धातु से भी होता है अयगत से भी होता है इणगत से भी लूट करेंगे आना बन जाएगा गुण होगा वही बन जाएगा दोनों से बनेगा अयगतव है इणगत है यथा नदी नाम समुद्रो अयन जैसे नदियों का समुद्र अयन है परम गति है माने समुद्र ही है वो बीच में नदी नाम प्राप्त किए थे जो नदी नाम प्राप्त होने के पूर्व अवस्था भी समुद्र ही थे समुद्र के जल जली था वो बाष्पीकरण होकर के ऊपर बादल बन वर्ग आ गए और जमीन पर धरती पर गिरा वो जल कण जल कण मिल मिल के मिल, -मिल के बड़े धारा बन गई धारा बनने से नदी नाम मिल गया यही तो है टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां मिली तो उनके घूमते घामते फिर वही पहुंचना है जहां से आए थे वही पहुंच जाते वही गति है उनका ठीक इस प्रकार बोलते है यथा नदी नाम समुद्र जैसे नदियों का गति परम गति समुद्र ही है समुद्र से ही निकले है समुद्र में जाना है बीच में कुछ काल के लिए नदियां नाम प्राप्त किया था उन्होंने केड़ी बड़ी आकृति प्राप्त किया था ठीक तथा उसी प्रकार पुरुषों अयम हम इतिहा इन कलाओं का अयन परम गति पुरुष ही है सुसुप्ति अवस्था में देखें ज्यादा आगे तूरीय अवस्था छोड़ें ये जो कला सब खो जाती है जागृत में वो पुरुष से उत्पन्न हुए है ये और सुसुप्ति में खो जाते हैं और ये तो और तूरीय अवस्था की बात है वहां अज्ञान भी नहीं रहेगा ये प्राणादि कोई भी नहीं वहां तूरीय अवस्था में हम ही हम होते हैं तो ये आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न है और आत्मा के ज्ञान में कोई आत्मरूप हो जाना है इन्होंने ये कहाथा नदी राम समुद्रो आयमम जैसे नदियों का समुद्र परम गति है ठीक इसी प्रकार तथा पुरुषो आयम उसी प्रकार ये कलाओं का आयन माने परम गति पुरुष ही आत्मा है ये कहा अस्तगमन स्वरूप अस्त होना नदियों का अस्त होना कहा ना क्या समुद्र जल ही सूख जाता है उनका क्या नहीं जल रूप तो रहेगा वो जल रूप रूपी था पहले भी जल रूपी थे समुद्र भी जल रूप रूपी था वो अब नदियों का नाम आदि नष्ट होने पर भी जल रूप रहेगा ये बोलते अस्तगमन गमन स्वरूप महा अस्तगमन स्वरूप कहते क्या भित कहा च आसाम नाम रूपे है इन नदियों का नाम और रूप दोनों भेदन हो जाता है ये विनाश हो जाता है कला ना हा आसाम कला नाम ये प्राणादि का भी केवल नाम रूप समाप्त हो जाएगा नाम रूप जिनमें ये कल्पित है जैसे जिस जल में नदी कल्पित थी वो जल बचता है उसी प्रकार जिसमें ये प्राणादि कल्पित है वो बचेगा जिसमें कल्पित है वो बचेगा ये कहना चाह रहे हैं पुरुष बचेगा कह रहे आसाम नाम रूपे कलाराम राम भाषण का इन कलाओं का नाम रूप नष्ट हो जाता है क्या नाम प्राण आदि आख्या प्राणादि नाम थे इनके और रूपम से यथास्तम जैसे जिसका स्वरूप होगा अपने अपने स्वरूप प्राण का अलग स्वरूप श्रद्धा का अलग स्वरूप आकाश आदि का अलग स्वरूप अलग अलग स्वरूप रूपम यथाश्रम स्वम अनतिक्रम में यथाश्म अपने को अतिक्रमण न करके यथास्तम जैसे जिसका रूप है उसमें यथाश्रम ऐसा कहा गया अच्छा ठीक है देखे यथ स्वरूपम यथाश्म का जिसका जैसा स्वरूप है सोलह है ये प्रत्येक का अलग अलग स्वरूप है अलग अलग नाम है प्राण का, श्रद्धा का, खम वायु तेज जल पृथ्वी आपस पृथ्वी इंद्रिय मन अन्न दिव्य तप मंत्र कर्म लोक नाम इत्यादि कहा हुआ है तो अलग अलग ये कहा स्वरूप जिसका ये सोलह कलाएं जितने बने हैं जिसका जो स्वरूप होगा कोई प्राण रूप में है कोई श्रद्धा रूप में है कोई कुछ रूप में है कल्पना काल में यथ स्वरूप प्राणाध्यात्मक हो क्या स्वरूप है प्राण आदि स्वरूप में कोई प्राण नाम का है कोई श्रद्धा नाम है किसी का खम नाम है किसी का कुछ नाम है इत्यादि प्राणाध्यात्मक तदपि भिगते थे वो वो भी नष्ट हो जाता है इनका नाम भी जाएगा आकृति भी जाएगी इनकी अपना अपना स्वरूप भी नष्ट हो जाएगा ऐसा करना नाम ही नाम खोना नहीं स्वरूप भी खो जाएगा उनकी आकृति भी खो जाएगी ये कहा पुरुष एवं प्रोच्चरी इत्य से होता है उस काल में पुरुष इतना ही कहा जाता है ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा पुरुष कहा जाता है उस काल में केवल आत्मा ही है ऐसा बोला जाता है कौन किसके द्वारा कहा जाता है ब्रह्मविद भी भाष्यकार सभी नहीं व्यावहारिक लोग नहीं कर पाएंगे बात ब्रह्मविद्ताओं के ब्रह्म द्वारा ऐसा कहा जाता है जो ब्रह्म के बारे में विशेष जानकार है विशेषज्ञ हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं पुरुष पुरुष कहा जाता है अच्छा पुरुष पुरुष देख हमारा इसका अर्थ बताते हैं भेदे चाह्य में कहा भेदे च नाम रूपयोर नाम और रूप के भेदित हो जाने भेदन हो जाने पर नाम रूपयोर षष्टी दो है। नाम रूप दोनों का भेदन हो जाने पर क्या होगा अनष्टम जो जो तत्व है इनके नाश होने पर भी जो रहेगा जैसे सर्प का नाश होने पर भी जो बचेगा क्या बचेगा जू कल्पना का में ठीक इसी प्रकार नाम रूप जिसमें कल्पित थे आत्मा में कल्पित थे पुरुष प्रोचित थे यही है उस काल में अब नाम रूप नहीं कहा जाएगा प्राणादि नहीं बोला जाएगा तो पुरुष कहा जाएगा यही बोला जाएगा चरामम तत्व जो अनष्ट तत्व है जिसका नाश नहीं होता ऐसा तत्व स्वरूप पुरुष है इतम प्रोच्हिदी उस काल में पुरुष ऐसे केवल यही शब्द कहा जाता है ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा यह कहा ठीक है कला नाम ही रूपम आरोप अधिष्ठान उभ्यात्मक देखो ये कलाओं का दो स्वरूप होता है जो कल्पित पदार्थ का स्वरूप होता है दो स्वरूप होता है एक आरोप्य रूप एक अधिष्ठान रूप दो रूप में होगा अयम सर्प जो बोलते हैं आप अयम सर्प में दो स्वरूप होता है वहां इदम अंश अधिष्ठान है और सर्प अंश आरोप्य है जहा जहां आरोप करते हैं उसका दो अंश होगा माने अधिष्ठान स्वरूप भी है अयम सर्प जो बोलते हैं ना तो इदम अंश और सर्प अंश दो अंश है इदम अंश किसका है रस्सी का सर्पनाश होने पर भी एकदम नाश नहीं होगा अधिष्ठान का नाश नहीं होता आरोप्य का दो रूप होता है बोलते हैं, एक रूप खो जाता है एक रूप बच जाता है माना अधिष्ठान रूप बच जाता है यही आप बता रहे हैं ये कहते हैं कला नाम ही रूपम जो कलाएं हैं प्राणादि सोलह कलाएं हैं उनका जो स्वरूप है रूप माने स्वरूप कैसा है आरोप्य अधिष्ठान हो गई आरोप्य स्वरूप और अधिष्ठान स्वरूप उभय स्वरूप आएगा जहां भी कल्पना करते हैं दो रूप में होगा अधिष्ठान रूप क्योंकि बोले बिना सर्प बोल नहीं पाएंगे आप तो, तो अधिष्ठान स्वरूप होगा सर्प आरोप स्वरूप होगा चाहे बोलो चाहे अम सर्प बोलो जो भी बोलोगे कल्पना जहां करेंगे अधिष्ठान अंश और आरोप्यंश दो अंश दिखता है काम यही बोल रहे टीकाकार कला नाम ही रूपम आरोप अधिष्ठान उभया कला का, का जो स्वरूप है प्राणादि कलाओं का जो स्वरूप है या आरोपित पदार्थ है इनका दो स्वरूप होता है आरोप और अधिष्ठान सत्यानूप्रह्म के स्वरूप भाष्य में कहा है अध्याश भाष्य का सत्यामृत मिथुनीकृत यह सत्य और झूठ दोनों मिलकर के आरोप आरोप आरोप्य पदार्थ होता है, है आरोप जहां होगा दो मिला हुआ सत्य और अमृत दो होगा अधिष्ठान सत्य होगा और जिसमें कल्पना करेंगे वो मिथ्या होगा सत्य सत्या मिथुन रूपम जोड़ा होता है आरोप्य में एक रूप में दो रूप होगा आरोप आरोप करते हैं ब्रह्मज्ञान जहां होता है वहां दो स्वरूप होता है सत्य और अंधित मिथ्या दोनों मिला हुआ होता है इधम अंश सत्य इधम रजतम जो बोलेंगे इधम का बाद नहीं होगा रजत अंश का बाद हो जाता है सुक्ति अंश आ जाता हो ते, जो आरोप तो कला के जो रूप का आरोप क्या है दो स्वरूप होता है कलाओं का आरोप और सत्या सत्य और अंधित दो अंश मिला हुआ होता है दो अंश होता है उसमें तत्र आरोप्य से नाम रूपात्मक से भेदे उसमें जब दो अंश में प्रयोग हुआ था इम काला तो इदम अंश होगा इमा वो इदम अंश पुरुष है वहां आरोप आरोप है है तो उस स्थिति में तोप्य से नाम रूपात्मक से आरोप्य नाम रूप स्वरूप है वो उसका भेद नष्ट हो जाने पर उच्चते रूप तो बचेगा ना रज्जु में कल्पना कर रहे थे सर्प के अयम सर्प बोल रहे थे वहां केवल सर्प का बाद होगा अयम का बाद नहीं होगा वहां यम रज्जु ऐसा बोला जाएगा स्थिति है तो ठीक इस प्रकार यहां पुरुषात्म उच्च पुरुष रूप से कहा जाएंगे उस काल में किस रूप में पुरुष रूप में कहा जाएंगे जब सुसुक्ति आदि अवस्था में कलाओं को किस रूप में कहा जाएगा आत्म रूप में कहा जाएगा पुरुष रूप में कहा जाएगा जाग्रत स्वप्न है इनके अपने खेल यही कहा जाएगा कहा। यह कहा था समुद्र स्वरूप भूतम चलो जैसे समुद्र का स्वरूप है जल समुद्र माने जल है जिसको समुद्र कहते हैं जल है समुद्र स्वरूप भूतम जलम जो तो समुद्र का स्वरूप भूत जल है जो जल है मेघे आकृष्ट आकृष्य अभिपृष्टम मेघों के द्वारा बादलों के द्वारा खींच करके ऊपर लाया गया उनको मेघ के द्वारा खींचे गए बादल भर के ऊपर आ गए वाष्पीकरण होकर आए तो अभिपृष्ट बाद में नीचे गिर गए उस ऊपर पहुंचने के बाद धरती पे आ गए फिर वो जल पहले समुद्र कह रहे थे उसको जल रूप था वो फिर बाद बादल रूप में आ गए किस रूप में जल कण को घनीभूत होने पर बादल बोलने लग गए हूं और कुछ नहीं होता बादल जब जल कण घनीभूत हो जाते हैं आकाश मंडल में तो हम कहने लग जाते हैं उसको बादल बोलने लग जाते हैं? मेघे आकृष्ण बेगो के द्वारा खींचा गया जो समुद्र का जल है वही अभिपृष्ट फिर फेंक दिया बेग ने छोड़ दिया नीचे आ गए वो धरती पर फिर अब धरती पर आने नाम प्राप्त करके क्या गंगा आदि गंगा गंगादी नाम रूप उपाधि ना गंगादी जो नाम और आकृति रूप आकृति टेढ़ी पेड़ी आकृति जिस नदी की है इत्यादि उपाधि के द्वारा वो समुद्र का जल उपाधि ना समुद्रा भिन्न विभ जो उपाधि लग गए इसमें नाम रूप उपाधि लग गए और समुद्र से भिन्न जैसा देखना लगता गए ये समुद्र में ये गंगा है ये यमुना है नर्मदा है कावेरी है भिन्नम भिन्न जैसा व्यवहारिण भिन्न तो नहीं है भिन्न जैसा व्यवहार होने लग गए पहले जल रूप है वो शुद्ध जल है समुद्र रूप है जब सूर्य के किरणों के माध्यम से खींचा गया ऊपर बाष्पीकरण हो गया बाद मेघ नाम पड़ गया फिर नीचे गिर गए तो फिर नदी आदि नाम को हो गए तो समुद्र से भिन्न जैसा व्यवहार होने लग गए अब इस समय भी नदी को कोई समुद्र नहीं बोलेगा यहां वो जल का स्वरूप समझने वाला व्यक्ति अभी भी समुद्र देखता है उसको जल का जो वास्तविक स्वरूप समझने वाला व्यवहार दर्शा हमें ऐसा नहीं दिख रहा है ठीक तब तो उपाधि बिगम भी, है जब वो जो उपाधि है नाम रूप जो नदी आदि नाम मिला है गंगा आदि नाम उसके बिगम होने पर अभाव हो जाने पर विलय हो जाने पर समुद्र स्वरूप में हमें पहले समुद्र स्वरूप ही था और उपाधि का अर्जन जाने फिर समुद्र स्वरूप में प्राप्त होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना ये शरीर आदि हमारे में और हमारे में जो कुछ चल रहा है ये समझना हम यहाँ होते हैं किन्तु व्यवहार में शरीर आदि सामने होकर दिख रहा है ठीक है समझना था एवं ये तो दृष्टान्त तो हो गया समुद्र के जल को ही हम नदियां बोल रहे थे व्यवहार हो रहा था किन्तु फिर वो उपाधि घाटे समुद्र ही कहा जाता है किसी प्रकार एवं इसी प्रकार, प्रकार अविद्या नाम रूप उपाधि क्या है यहां अविद्या के कारण बना गया नाम रूप उपाधि आत्मा को नाम रूप में खड़ा कर दिया किसने किया अविद्या ने किया ज्ञान ने किया की है। अगर आत्मा का ज्ञान होता तो नाम रूप खड़े नहीं होते उसके ब्रह्मविद्ताओं की दृष्टि में नाम रूप खड़े नहीं आए उनको तो आत्मा दिखता है अधिष्ठान दिखता है रजु में जो सर्पणा करते समय में जो रज्जु का अज्ञान होगा उसको तो सर्व दिखेगा किंतु रज्जु को जो जान रहा है उसको क्या दिखाई पड़ेगा रज्जु दिखाई पड़ेगा ज्ञान और अज्ञान का अंतर है ब्रह्मविताओं को वह आत्मा दिखेगा नाम रूप नहीं दिखेगा ये बोला जा रहा है ये कहना चाहते हैं एवं अविद्यात नाम रूप उप उपाधि वसार अविद्या के द्वारा रचे गए जो नाम और रूप शरीरादि नाम है प्राणादि नाम और आकृति यही इसी का मिला हुआ पुंज शरीर आदि है इनके बल से अधिन होकर आत्मरोम आत्मा भिन्न जैसा हो रहा है उस परमात्मा से मैं भिन्न हूं ऐसी हो रही है चलो आत्मा से भिन्न लग रहा है सब या आत्मा नहीं है ऐसा लग रहा है आत्मा से भिन्न देख रहे हैं सर्वम जगत संपूर्ण जगत जो आत्मा से भिन्न भाष रहा है जैसे समुद्र से भिन्न भाष रहे देखो नदियां ठीक इसी प्रकार नाम रूप जो अविद्या के द्वारा रचे गए नाम रूप के कारण से आत्मा से आत्मा ना पंचमी आत्मा से भिन्न दिखने वाले जो संपूर्ण जगत है सोलह कलाओं में संपूर्ण जगत है संपूर्ण जगत क्या होता है विद्या अविद्या ज्ञान के माध्यम से विद्या अविद्या के द्वारा रचे गए नाम रूप का विगम होने कर लेने पर विलय कर लेने पर किसके द्वारा विद्या के द्वारा ज्ञान के माध्यम से अज्ञान से निर्मित जो नाम रूप है उसके प्रलय कर देने पर क्या होगा ब्रह्ममात्र उस काल में ब्रह्मात्र जैसे समुद्र का जल ही शेष बचता है नदियों का नाम रूप समाप्त कर देने पर ठीक इस प्रकार यहां भी अविद्या के द्वारा बचे गए नाम रूप का विलय कर सकता है, जो उसके दृष्टि में ब्रह्म ही शेष बचता है अवशिष कहा प्राणादिकला उपाधिक आत्मा जो प्राणादिकला उपाधि वाला प्राणादिकला उपाधि प्राणादि उपाधि कला उपाधिक प्राणादि उपाधि जिसकी कलाएं बनी हुई है ये कला प्राणादि कलाई जिसकी उपाधि है आत्मा की ऐसे आत्मा का उत्क्रमणादि सभी मरणादि व्यवहार जब प्राणादि विशिष्ट होकर के उपाधि विशिष्ट अवस्था में आत्मा वो क्या मानते थे मरणादि प्रयुक्त व्यवहार मर गया अब चला गया स्वर्ग गया नरक गया यहाँ ऐसा व्यवहार हो रहा था मृत समझते थे क्या समझते थे आत्मा को मृत समझते थे किंतु तो अब अमृतो भवती क्या हो जाता अकल होने पर कला रहित होने पर अमृतो भवती अमर हो जाओ अविद्या से जनित जो नामरूप उपाधि के साथ में ताजात्मे करके मान उपाधि के मृत्यु में अपने मृत्यु समझता था ये बोल रहे हैं ये एवं प्राणादि कला उपाधि का आत्मा जो तो प्राणादि कला सहित आत्मा है जिस अवस्था में अज्ञान अवस्था में है शरीर आदि को मैं मान के बैठा हुआ है ये प्राणादि कला सहित जो आत्मा है उसका उत्क्रमणादि शब्द आदि उत्क्रमण आदि कश्मीर में उत्क्रांत है हम उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्य में यही था ना तो ये उत्क्रांति आदि शब्द प्रयोग बना उत्क्रमादि शब्द था मरणादि व्यवहार उत्क्रमण का अर्थ मरण मरणादि व्यवहार होता था उपाधि को लेकर उपाधि के मरण होने से आत्मा में एक ही मानता था वो किंतु अब प्रयोजन इस व्यवहार में प्रयोजन क्या है तो कहा प्राणादि निवृत्त हो जब प्राणादि की निवृत्ति हो गई कला की निवृत्ति हो गई जिसके साथ तादाद आत्मा को अपने को मृत्यु समझता था आत्मा वो प्राणादि की निवृत्ति उपाधि निवृत्ति होने पर उत्कर्मादि सर्व संसार धर्म रहित वो आत्मा कैसा बचाता है तो फिर जन्म मृत्यु आदि सारे संसार धर्म से रहित होकर रहता आत्मस्वरूप अवस्थान रूपम आत्मा स्वरूप स्थिति प्राप्त करना स्वरूप दर्शित ये दिखाने के लिए स ये वाक्य में चे स इत्यादि वाक्य का व्याख्या करते हैं इत्यादि कहा स ये विद्या इत्यादि भाष्य में है जो व्यक्ति क्या है ज्ञान के माध्यम से विद्या से प्रविलत प्रविला प्रबिल प्रबिलासु अद्याम कर्म जनितासु प्राणादि कलाशु अकलो भवती अमृतो भवती यह है जब विद्या के द्वारा ये कलाओं की निवृत्ति कर जाता है कोई व्यक्ति मेरे स्वरूप नहीं है ऐसे अगर निवृत्ति कर जाता है तो उस काल में क्या हो जाता है? अकल हो जाता कला रहित हो जाता है और अमृत हो जाता अमर हो जाता है ये कहा एवं विद्वान इत्यादि आदिवास में कहा था यह विद्वान गुरुणा प्रदर्शित कला प्रय मार्ग प्रलय मार्ग क्योंकि गुरु के द्वारा कला को प्रलय करने का मार्ग जिसने प्राप्त कर लिया ऐसा जो व्यक्ति होगा वह स वह व्यक्ति विद्या ज्ञान के माध्यम से प्रबिलासु यानी ऋजु के सर्प को यदि खोना हो तो ऋजु का ज्ञान प्राप्त करना यही है उसके लिए दिन भर मंत्र जपो जाने वाला नहीं है अबन करो ऐसा आप भाग जाए ऐसा भागने वाला नहीं है कुछ भी करो उसमें एक ही काम है प्रकाश जलाओ जलाओ तो यहां भी ज्ञान भी प्रकाश के द्वारा इनको जब निवृत्त कर देते हैं कला होगा अब को निवृत्त करेंगे कला है अपने आप सम्मानते है, कला है ही नहीं अब से जनित है वास्तव है ही नहीं तो विद्या के द्वारा ही करने पर यही अकलो बती अब के अंदर कला निमित्त तो ही मृत्यु कहा अविद्याजनित जो कला है उसके कारण मृत्यु मान रहा है अपने को रजो में सर्व दिखता है तो भय हो जाता है तो शरीर रूप में दिख रहा है अज्ञान के कारण अधिष्ठान जो आत्मा है वो शरीर रूप में दिख रहा है इसलिए मृत्यु शरीर को तो मर रहा है नष्ट होना है अपने मृत्यु समझ रहा है तो अविद्या उसको विद्या के द्वारा अविद्या हटाएंगे तो शरीर से अपने को अलग समझेगा शरीर देखेगा ही नहीं उसको अपना स्वरूप समझे लग जाएगा फिर मृत्यु समाप्त उसकी अमृत अम्र, अमृतो भगवती यह अर्थ है कहा अकल जब कला रहित हो जाता तो अमृत हो जाता है अमर हो जाता है कला सहित अवस्था में मृत्यु वाला हो जाता है और कला रहित होने पर अमृत हो जाता है अमर हो जाता है इत्यादि कहा इस विषय में आगे मंत्र है करके कहा हुआ है समय हो गया यह कहते फिर कर द्रम करे माक्ष स्थिर सुबारा ओं